महाभारत द्रोण द्रोणपर्व चत शमोध्याय भीम और कर्ण का युद्ध पुत्र दुर्मुख का वध तथा कर्ण का पलायन संजय उवाच सर्वथ विरथ कर्ण पुनर्भीमे रथमन्यम रथमण्यम समय पांडवम संजय के तेराजन सब प्रकार से रथहीन एवं के द्वारा पुनः पराजित हुए कर्ण ने दूसरे रथ पर बैठकर पांडुकुमार पांडु भीमसेन को पुनः बिंद डाला महागजा विवासाज विषाणाग्री परस्परम शरय पूर्णा जतो श्रेष्ठ अन्योन्यम अभिजग्त जैसे दो विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए हो उसी प्रकार कर्ण और भीम सेन धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुँचाने लगे अथ कर्ण सर्वरात भीमसे समर्पय ननाद च महानादम पुनर्व्याद चोरसी तर कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया उसने बड़े जोर से गर्जना की और पुनः भीमसेन की छाती में चोट पहुँचाई तम भी दस नत तब भीम दस भिणी प्रत्यविध्य पुनर्विव्या शरा तब भीमसेन ने सीधे जाने वाले दस बाणों से कर्ण को मारकर बदला चुकाया तत्पश्चात झुक ही द्वारा पुनः को राजन् राजन भीमसेन ने कर्ण की छाती में नौ बाणों द्वारा गहरे चोट पहुँचा एक तीखे बाण से उसकी ध्वजा को भी छेद दिया तो महानागम तदनंतर जैसे विशाल गजराज को अंकुशों से और घोड़ों को कोड़ों से पीटा जाए उसी प्रकार कुंती भीम ने तिरसठ बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया सोति विदो महाराज पांडवे नशस्वीधामिल क्रोध रक्ता लोचन महाराज यशस्वी पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल होकर वीर कर्ण क्रोध लाल आंखें करके अपने दोनों जबड़ों को चाटने लगा तथा चरम महाराज सर्व का जावारण भीमसेन म सेनाय बलायद्र राजन तदनंतर जैसे इंद्र ने बलासुर पर वज्र चलाया था उसी प्रकार उसने भीमसेन पर समस्त शरीर को विदिर्ण करने वाले बाण का प्रहार किया स निर्भिणारीख सले मुख रण क्षेत्र में सुतपुत्र के धनुष से छूटा हुआ वह विचित्र पंखों वाला बाण भीम सेन को विदिर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसके भीतर समा गया महाबाहु हाध संलोचन वज्रकल चतुष्टि गुरुतुत्रा सदसा विचारय तब क्रोध से लाल नेत्र वाले महाबाहु भीम से ने। चार बित्ते की बनी हुई वज्र के समान भयंकर तथा सुवर्ण में भुजबंद से विभूषित छ वाली भारी उठाकर उसे बिना बिचारे सूत पर चला दिया। साधुवाहिना इवासुरान्। जैसे कुपित वे इंद्र ने वज्र से असुरों का वध किया था उसी प्रकार क्रोध में भरे भरतवंशी भीम ने अपने उस गदा से अधिरत पुत्र कर्ण के उन उत्तम घोड़ों को मार डाला जो अच्छी तरह सवारी का काम देते थे तथो भी मो महात अभ्य हन छठ तत्पश्चात महाबाहू भीमसेन ने दो छूरों से कर्ण की ध्वजा काट कर अपने बाण द्वारा उसके सारथी को भी मार डाला हताशूतम सृज्य शरथम पर्णस्थो भारत दुर्बना भारत घोड़े और सारथी के मारे जाने तथा ध्वजा के गिर जाने पर कर्ण उसरथ को छोड़कर धनुष के टंकार करता हुआ दुखी मन से वहाँ खड़ा हो गया त्रादुतम अपश्याप राधेय वार्या वहा हम लोगों ने राधानंदन कर्ण का अद्भुत पराक्रम देखा रथियों उस वीर ने रथहीन होने पर भी अपने शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया विरथम तम नर श्रेष्ठम दृष्ट् दृष्टवाधि महावे दुर्योधन दुर्मुखमुख राधे नम रथे नर श्रेष्ठ महारथम राजन नरश्रेष्ठ कर्ण को युद्ध में रथिन खड़ा दे दुर्योधन ने अपने भाई दुर्मुख से कहा दुर्मुख यह राधानंदन कर्ण भीमसेन के द्वारा रथ से वंचित कर दिया गया है इस महारथी नरश्रेष्ठ वीर को दृश्य संपन्न करो ततो तुर्योधन वच्वा भारत दुर्मुख तरमाभ्यकर्ण भीम चावर युर्मुखम प्रेक्ष संग्रा सूतपुत्र पदाक वायुपुत्र प्रहिष्टो भू शी परिहन भरतनंदन दुर्योधन की सुनकर दुर्मुख बड़ी उतावली के साथ कर्ण के समीप आ पहुंचा और भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोका संगाम में सुत पुत्र के चरणों का अनुसरण करने वाले दुर्मुख को देखकर वायुपुत्र भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए वे अपनों अपने दोनों गलफर चाटने लगे तथ कर्णम महाराज वार्यमु प्रेस आमा पांडव महाराज तदनंतर कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोक कर पांडुकुमार भीम तुरंत ही अपने रथ को दुर्मुख के पास ले गए तस्मिन छड़े महाराज नौभिर्त पर्व सुमुख दुर्मुख बाम से दुर्मुख को उसी क्षण पहुंचा दिया ततमे वाधि चंदनम दुर्मुखे हते आस्त प्रभु राजन दीप्यमान इवा सुमान नरेश्वर दुर्मुख के मारे जाने पर कर्ण उसी रथ पर बैठकर कर दे सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा शयानम भिन्नमरबित्रपुराक्षत तम गता सुमति क्रम्य कर्ण प्रदक्षिण दीर्घम उष्ण स्वंधिरो न कि प्रत्यपत दुर्मुख का मर्मस्थान विदीर्ण हो गया था वह वह से हो पृथ्वी पर पड़ा था। उसे उस दशा में में देखकर के नेत्रों आंसू भर आया। दो घड़ी तक विपक्षी का सामना न कर सका। जब उसके प्राण पखेरू उड़ गए तब कर्ण उस शव की परिक्रमा करके आगे बढ़ा उस वीर वह वीर गर्म गर्म लंबी सांस खींचता हुआ किसी कर्तव्य का निश्चय न कर सका तस्में तो विव्रजन्ना चांगा सुतपुत्रा भीमसेन चतुर्दश राजन इसी अवसर में भीमसेन ने सूतपुत्र पर गिद्ध की पाक वाले चौदह नाराज चलाए ते तस् कवचम भिवा स्वर्णचि महोजस हे मपुखा महाराज तो दिशो महाराज वे महातेजस्वी सुनहरी पाख वाले बाण उनके सुवर्ण जटित कवच को छिन्न भिन्न करके दसो दिशाओं को सुशोभित करने लगे क्रुद्धा इव मनुष्य इंद्र भुजंग काल चोता नरेंद्र वे रक्त का आहार करने वाले बाण क्रोध भरे काल प्रेरित भजंगों के समान सूत पुत्र कर्ण का पीने लगे ते महोरगा जैसे क्रोध में भरे हुए महान सर्प बिलों में प्रवेश करते समय आधे ही घुस पाए हो उसी प्रकार वे बाण पृथ्वी में घुसते हुए शोभा पा रहे थे तम प्रत्ये जाम्बू विभूषित चतुर्दशीरुग्र नाराचर कुछ विचार न करके अत्यंत भयंकर एवं सुवर्ण भूषित चौदह नाराचो से भीम से इनको भी घायल कर दिया ते क्रौचमथ वे पंखधारी भयानक बाण भीम सेन की बाई भुजा छेद कर पृथ्वी में समा गए मानो पक्षी क्रौंच पर्वत को जा रहे हों ते व्योचंत नाराचा प्रविशंत वसुन्धरा गंत दिन कर दीप्यमान इवा शव वे नाराज इस पृथ्वी में प्रवेश करते समय वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य के डूबते समय उनकी चमकीली किरणें प्रकाशित होती है थ निर्भिन्नोरड़े भीम नारा चर्म भेद भी शुश्राव रुद्रम भूरि पर्वत सलिलम यथा मन नाराचों से रण क्षेत्र में विदीर्ण हुए भीमसेन उसी प्रकार भूरी भूरी रक्त बहाने लगे जैसे पर्वत झरने का जल गिराता है सभीम त्रिभीरा सूतपुत्र पत त्रिभी सप्त तब भीम से ने भी प्रयत्न पूर्वक गरुड़ के समान भेदशाली तीन बाणों द्वारा सोतपुत्र कर्ण को तथा सात बाणों से उसके सारथी को भी घायल कर दिया सहिबलो महाराज कर्णो भीम सराहत प्राद्रवद महाभयात महाराज भीम के बाणों से आहत होकर कर्ण विफल हो उठा और महान भय के कारण युद्ध छोड़कर शीघ्र गामी घोड़ों की सहायता से भाग निकला भीम से निसम हेम परिष्कृतम आहवे तीरथो षन ज्वलन देवुता सर परंतु अतिरथि अति भीमसेन अपने सुवर्ण भूषित धनुष को ताने हुए प्रज्वलित अग्नि के समान युद्धस्थल में ही खड़े रहे इत ही श्री महाभारती द्रोण पर्वढ़ जयद परवड़ी, परवड़ी कर्णापयाने चतुत्रिशद तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में कर्ण का पलायन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ